तो आप हिसाब लगा लें इसलिए सन्यासी को मठमंदिर के चक्र में नहीं पड़ना चाहिए सन्यासी को दूसरे के बने पर ही निर्भय रहना चाहिए वरना चूहे वाली मिसाल हो जाएगी खोदा करके चूहे ने रेरा साहब क्या मजा की जो बोले गल मेरे घर से मकड़ी को दत्त भगवान ने अपना गुरु बनाया क्या सीखा मकड़ी से ये शिक्षा ली दत्ता गोस्वामी ने कि देखो मकड़ी अपना जाला बनाती अपने जाले को समेट लेती है इस तरह भगवान संसार को बनाते समेट लेते हैं ये मैंने मकड़ी से सीखा इसी तरह से भगवान ने कीटन अक्सर दीवारों में खिड़कियों में कई कोने में छोटी सी मिट्टी का टीला बन जाता हैगा तो उस अंदर क्या होता है कि एक कीड़ा होता है भ्रंगी वो एक कीड़े को पकड़ के लेकर आता है अंदर अरेस्ट कर देता है अब जिसको अंदर कैद किया हुआ है जो उस, उस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 अब बीच में हम लोग एक बोले इसको नहीं बुलाना इसका हुक्का पानी बंद है एक ने कहा उधर नहीं जाना हम उन सबकी झंझटों में क्यों पड़े? हम बेनदास हम तो इधर भी जाए उधर भी जाए इसको भी बुलाए, उसको भी बुलाए, हमें किसी से दे लेना देना नहीं था क्योंकि हमने तो दत्तात्रेय जी की शिक्षा को पढ़ा हुआ तो ज़्यादा कमेडियो के इनके चक्कर में पढ़ोगे वो आपको इसमें लटका देंगे इसलिए एक चूड़ी कौन है आप दूसरी चूड़ी कौन है साधु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 या तो हार्ट अटैक हो जाएगा या तो हार्ट फेल हो जाएगा बिल्कुल लूट के लेकर गया इसलिए कहते जितना दिया श्री राम ने उतरी मेरी ओकात नहीं ये कर्म है मेरे रामा का वर्णा मुझमें ऐसी बात नहीं है इसी तरह से दत्त भगवान ने अपना गुरु चंद्रमा को बनाया चंद्रमा से क्या सीखा बोले चंद्रमा घटता बढ़ता नहीं है चंद्रमा की कलाएं घटती बढ़ती है इस तरह से शरीर